ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्याननिष्ठ जीवन की अनिवार्य शेय परमात्मा का मंदिर पूर्वोल्लिखित कठोपनिषद के प्रसिद्ध रूपक में देह की तुलना दृश्य की गई है एक दूसरे रूपक में देह को मंदिर और हृदय को गर्भगृह कहा गया है यह एक अद्भुत धारणा है इस मंदिर में भक्त भी है और भगवान भी इन दोनों का मिलन होना चाहिए लेकिन यह मंदिर बहुत विचित्र है हमारा क्षुद्र स्थूल शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा परिव्याप्त है पुनः सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के द्वारा ओतप्रोत और परिव्याप्त है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है हमारी देह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों और मन को समृष्ठ बनाने में उनसे सामंजस्य स्थापित करने में हम ज्यो ज्यो समर्थ होंगे उतने ही हम अपने भीतर प्रकाशित हो रही परमात्मा ज्योति के प्रति सचेतन होंगे अतः हृदय के गर्भ मंदिर में प्रवेश करो और हृदय को आत्म ज्योति से जो परमात्मा का एक अंश है पूर्ण देखो ध्यान की विधि अगर तुम निराकार ध्यान करना चाहो तो देह मन और समस्त संसार को भगवान में विलीन कर दो सोचो मैं एक छोटा ज्योति पुंज हूँ तथा परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित अनंत ज्योति है लेकिन जब तक हमें देहात्म बोध तथा व्यक्तिगत बोध अधिक है तब तक यह ध्यान नहीं किया जा सकता अतः अब सोचो कि तुम्हारी आत्मा ने एक पवित्र सूक्ष्म शरीर और एक पवित्र स्थूल शरीर धारण किया है तथा परमात्मा ने हमारे आराध्य इष्ट देवता का रूप धारण किया है अब कल्पना करो अनंत परमात्मा ज्योति में जो अनंत प्रेम और आनंद स्वरूप भी है भक्त तथा अनंत ज्योति प्रेम और आनंद के विग्रह इष्ट देवता विद्यमान हैं उपयुक्त मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करो सर्वप्रथम इष्ट देवता को ज्योतिर्मय आनंद में दैवी रूप का ध्यान करो उसके बाद उनकी अनंत पवित्रता अनंत प्रेम अनंत करुणा का चिंतन करो अंत में उनके अनंत चैतन्य का ध्यान करो जिसमें वे मानव डूबे हुए हैं इससे क्या होता है भगवान नाम का जप करते हुए तथा तो परमात्मा के एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर अग्रसर होते हुए परमात्मा का ध्यान करने एक अपूर्व परिवर्तन होता है जैसा मैंने कहा नैतिक जीवन यापन से हम कुछ समरसता स्थापित करने में सफल होते हैं लेकिन परमात्मा के ध्यान से स्थापित होने वाली समरसता उच्च प्रकार की होती है जब हमारे मन और आत्मा में स्वाभाविक रूप से वास्तविक समरसता स्थापित होती है तब हमें अनुभव होता है कि हम ईश्वरीय समरसता के संस्पर्श में आ गए हैं हमारी देह भी विराट देह विराट पुरुष का अंश है हमारा मन विराट मन हिरण्यगर्भ का अंश है हमारी जीवात्मा विराट आत्मा या ईश्वर का अंश है ध्यान और साधना करने वाले बहुत से लोग चेतना के इस स्तर की उपलब्धि करते हैं सही पद्धति से ध्यान और जप करने पर हमें कोई न कोई दिव्य दर्शन या अनुभूति अवश्य होगी इससे हमारा विश्वास दृढ़ होगा तथा ध्यान के मार्ग में हमारा मन दृढ़ता पूर्वक लगा रहेगा मन ध्यान के विषय से भागना चाहता है लेकिन नैतिक जीवन यापन कर हमें इन विक्षेपों को कम करने में सक्षम होना चाहिए यही नहीं जब और ध्यान द्वारा हम मन को कुछ सामग्री प्रदान करते हैं अर्थात जब के लिए भगवान नाम तथा कल्पना के लिए भगवत ध्रुप ये मन को केंद्रित करने तथा अंतर्मुखी बनाए रखने में हमारे सहायक होते हैं हमें भगवान का चिंतन प्रेम के साथ करना चाहिए इष्ट के प्रति हृदय में कुछ प्रेम भक्ति होने पर जप और ध्यान के मार्ग पर बने रहना आसान हो जाता है और जब और ध्यान से क्या होता है वे मन को व्यस्त रखते हैं वे उसे अंतर्मुखी बनाए रखते हैं भगवन नाम भगवत रूप तथा भगवत प्रेम सहित भाव मन के अंतर में एकाग्र बनाए रखते हैं बाह्य विषयों में रुचि की तुलना में जब ध्यान के विषय में हमारी रुचि बढ़ जाती है तब ध्यान का विषय हमारे लिए अधिकाधिक सत्य प्रतीत होने लगता है कम से कम कुछ समय के लिए मन परमात्मा का आनंद में भगवत रूप का तथा दैवी सदगुणों का चिंतन करता है इसके बाद भगवत सान्निध्य की अनुभूति होती है इस स्थिति में बहुत से साधक ईश्वरीय रूप का दर्शन लाभ कर धन्य हो जाते हैं परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है वह तब गुरु का रूप धारण करता है अंतर्यापी गुरु हमारे आचार्यों का कथन है कि गुरु हमारे भीतर हैं हम अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में बाह्य गुरु की सहायता भले ही लें लेकिन प्रगति होने पर इसे अंतर्यामी गुरु का पता चलता है तथा हमें अपने को उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए वे शिष्य को आध्यात्मिक अनुभूतियों के निम्न स्तरों से उच्च और उच्चतर स्थिति स्तरों तक ले जाते हैं यहाँ बात उन संतों में हुई थी जिनसे हमारी भेंट हुई है यदि हम अपने मन को ठीक से साधना जान ले तो संतों की अनुभूतियों को उनके गीतों को उनके हृदय के उजगारों को उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अभी व्यक्तियों को उनके उपदेशों को सुन सकते हैं वे अनुभूतियाँ सचमुच होती हैं यदि हम कुछ हद तक आवश्यक शर्तों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक साधन पथ का अनुसरण करें तो हमें निश्चित रूप से आध्यात्मिक फल प्राप्त होंगे ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण ध्यान का फल अवश्य प्राप्त होगा लेकिन जब ध्यान करते समय फल की अत्यधिक चिंता नहीं करना चाहिए फल अपने आप आएंगे। फल की अत्यधिक चिंता करने में हम साधना ठीक से नहीं कर पाएंगे और यही आत्मसमर्पण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है योगाचार्य पतंजलि का कथन है समाधि सिद्धि ऋश्वर प्रणिधानात अर्थात ईश्वर समर्पण से समाधि होती है अपने को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर लो अपने साधना के अपने प्रयास के समग्र फलों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो अपने क्षुद्र इच्छा को भगवद इच्छा के साथ संयुक्त करना सीखो तब एक चमत्कार होता है बाह्य जगत में तथा अंतर जगत में प्रकाशित हो रहा सत्य परमात्म सत्ता अपने समग्र ऐश्वर्य में प्रकट होती है और तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है स्वामी विवेकानंदे हमें धर्म की एक परिभाषा प्रदान की है चिरंतन जीव और चिरंतन परमात्मा का चिरंतन संबंध धर्म है लेकिन इसका साक्षात्कार करने के लिए विभिन्न साधनों की एकनिष्ठ अभ्यास आवश्यक है निश्चित भाव का विकास अब आध्यात्मिक जीवन में हमारी स्थिति कहाँ है इसकी जानकारी का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जब पता लगाओ कि तुम किस भाव से परमात्मा की ओर अग्रसर होगे। हम में से बहुत कम लोग परमात्मा को अपनी आत्मा की भी आत्मा मानकर अग्रसर होने में समर्थ है हम बालक के समान हैं और बालक जिस तरह माता पिता पर आश्रित रहता है उसी तरह हम परमात्मा पर आश्रित रहना चाहते हैं हमें मित्र की एक जीवन साथी की एक ऐसे सुरहित की आवश्यकता है जो हमें प्रेम करे जिसे हम अपने प्रेम का हमारी भावनाओं का केंद्र बना सकें अच्छा भगवान तो हैं वे असंख्य दैवी रूपों तथा तो संबंधों में अभिव्यक्त हुए हैं उनमें से किसी एक को चुन लो हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि भक्त भगवान का स्वामी पिता माता अथवा दिव्य बालक के रूप से आराधना से प्रारंभ करता है कुछ भक्त भगवान को बाल कृष्ण या बालक राम के रूप में प्रेम करना चाहते हैं अन्य भक्त जगदम्बा की दुर्गा काली उमा अथवा आदि उनके विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं इन विभिन्न प्रकार की उपासनाओं से हृदय और मन पवित्र होते हैं जैसे पहले कहा जा चुका है नैतिक आचरण से प्राप्त पवित्रता पर्याप्त नहीं है हम एक उच्चतर स्वर की पवित्रता चाहते हैं एक ऐसी पवित्रता जो देह मन इंद्रियों से ही नहीं अपितु तो आत्मा के अंतिम बंधन क्षुद्र अहंकार से भी आत्मा को पृथक करने में सहायक हो, यह उपर्युक्त उच्चतर प्रकार की उपासना पद्धति से ही संभव है सभी में एक आत्मा आत्मा और परमात्मा का मिलन हमारा लक्ष्य है और जो जो परमात्मा परम गुरु अपना स्वरूप प्रकट करता है त्यों त्यों भक्त यह अनुभव करता है कि जिस परमात्मा की वह उपासना कर रहा था वह अंतर्यामी ही नहीं है बल्कि सभी में अभिव्यक्त हो रहा है और तब एक नया पूर्णतर जीवन प्रारंभ होता है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योग द्वारा एकाग्र मन तथा सर्वत्र समता दर्शन करने वाला व्यक्ति समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा को समस्त प्राणियों में देखता है अब भक्त यह अनुभव करता है कि जो आत्मा भीतर है वह बाहर भी है और भगवान को सर्वत्र अभिव्यक्त देखकर वह सभी में उनकी उपासना करता है